सदा की भां बैठे हुए हैं हमारे ऋषि सुनाशेप है वेद के पाँच गंगा का अमृत है जिसे हम नरंतर पान कर रहे हैं और इस अमृत गंगा का हम सब अमृत आनंद ले रहे हैं अब तक हमने जाना कि धर्म की राह में कोई भेद नहीं होता धर्म जीव मात्र से भेद नहीं करता धर्म सब में एक ब्रह्म भाव रखता है एक भाव संप्रदाय सिखाते हैं और धर्म और संप्रदाय में आदिकाल से फेद है धर्म गंगा की भ्रांति निरंतर प्रवाहित रहता है और संप्रदाय उसी गंगा नदी के तट पर बना मठ है नदी एक है मठ अनेक है नदी बहती ही रहती है नदी भेदभाव नहीं करती नदी सबको सुख देती है सबको जीने का सहारा देती है सबके तंग को धोती है अधरती को घा को वह सुंदरा बनाती है नदी मठ चलता नहीं टिका रहता है वो अच्छे और बुरे को बढ़िया बात और घटिया बात में भी भेदभाव किया करता है ये ठीक है कि रोज सुबह शाम वो मठ गंगा की ही पूजा कराता है लेकिन गंगा सा बेहतर नहीं है हम कभी भी नहीं करता इसीलिए वेद की पावन गंगा में हम तीसरे ऋषि तक पहुँचे हैं अभी तक न किसी जात की बात है न किसी पात की बात है न कोई संप्रदाय की चर्चा है चर्चा है तो इस सचराचर की है धरती माता की है पाँचों तत्वों की है उस यज्ञ की है जिसके द्वारा सचराचर उत्पन्न होता है धर्म मनुष्य और ईश्वर के बीच के मार्ग का नाम है जबकि भेदभाव मनुष्य और शैतान के बीच की राह है धर्म रास्ते कहीं नहीं जाता है वो की रिचाओ में हमने पढ़ा थोड़ा सा दोहरा दें संक्षेप में क्योंकि अभी हमने ऋषि का आरंभ किया है और हमारे ऋषि है सुनाशे कुत्ते की उम्मीद वाले अर्थात जरा सी आहट कर भी कुत्ता जाग उठता है तो जिन्हें असावधानी में भी कोई अतृप्तियां छाए विषय पकड़ ना पाए वो साधक ही तो सुनाशील होगा जो धर्म की और अधरती कभी न छोड़े उससे निपटा रहे वही तो अजीर गति होगा कि कुछ भी हो मुझे राह नहीं बदलनी मुझे जन्म छोड़ना स्वीकार है धर्म से हटना स्वीकार नहीं है क्योंकि जन्म तो बारंबार है और धर्म की राह पर रहा तो इनकी कोई कमी नहीं है लेकिन धर्म से यही न हो गया तो पति तो यू नहीं जाना पड़ेगा बहुत भटकना पड़ेगा जीवन वहीं ले जाए धर्म न जाएंगे धर्म है मेरा मुझ को जानना धर्म है मेरा राणी मात्र में प्रभु का भाव रखना धर्म है मेरा उसी के चरणों में बसना जो बनाने वाला है महाराज युद्धिष्ट जब स्वर्गारोहण को चले और धीरे धीरे पांचों पांडव चारों पांडव द्रोप थे राह में साथ नहीं दे पाए एक कुत्ता ही साथ गया उनके हमने उस कथा को विस्तार से पढ़ा जाना हमने देखा कि वो कुत्ता ही क्यों गया यार या शी सुना शीत सुना मैंने कुत्ता सुना सुना सुन शुना, कुत्ते को कहते हैं क्यों है क्योंकि कुत्ते में एक विशेषता है बता सकते हो क्या कि वो एक ही मालिक का होता है एक ही को मास्टर मानता है मालिक और मालकिन में भी एक को मानता है तो एक मालिक को मानता है और दूसरी विशेषता क्या है सोते में भी सावधान है जिसे असावधानी में भी अतृप्तियां इच्छाएं विषय पकड़ नहीं सकते वहीं तो युधिष्ठिर के साथ जाएगा ये भाव हमारे हमें वहां तक ले जाएंगे और ऋषि ने कल्पना कीजिए कि ये जो ग्रंथ जिन्हें आज आप बड़ा मुश्किल समझते हैं आज से कुछ हजार वर्ष पूर्व आपके पूर्वज बचपन में यज्ञो कबीर के बाद इनको पढ़ते थे उनका बालपन इन्हीं में धुलता था आज आप डरते हैं घबराते हैं इनसे और बिल्कुल सरल है मनोरम है बस भाषिकारों के हाथ ही ना पड़ जाए तो वो इन्हें जाने क्या बना देषिका आरंभ था कस्य कस नून कथम अस्मृता मनामहे चारु देवश मैया आदित्य पुनर्दात पितरम चुश्येय मातरम च कल्पना उभार इसके साथ ये बहुत सारे बालक बैठे हैं गुरुकुल में और ऋषि ने उनको वेद पढ़ाना शुरू किया है बच्चों के सामने प्रश्न लेकर आया है और वो हमारे पूर्वज हैं तो हम ही तो हैं हर बार ये मट्टी अन्न का रूप लेती है अन्न फिर नवजात शिशु में ढल जाते हैं फिर बुढ़ापा ये रूप छीन लेता है फिर हम खेत में हो जाते तो उस कल्पना को उभारे कि आप गुरुकुल में बैठे कहा से नाम वो कौन है किसने ऐसे कथम ऐसे, ऐसे किस प्रकार अमृता नाम मट्टी को इस वीरान ग्रह को इस सोने ग्रह को जीवन के कोलाहल से भर गया वो कौन था जो कल्पनाएं सजा गया वो कौन था जिसके स्वप्न खिले उठे बालकों के सामने ऋषि ने प्रश्न उठाया है आज हम बूढ़े शायद इसके नाना उत्तर तो दे पाए लेकिन सत्य के कहीं करीब ना हो पाए कतम कस्य कतम कथम अस्या अस्य अमृता नाम मनोमहे चारु देवस्म वो कौन था जो इस वीरान धरती पर इन ग्रहों पर अचानक कल्पनाओं के सुंदर चित्र सजा गया जीवन से अमृतमय जीवन से धड़कनों से जीवन की ऊष्मा से सांसों से स्वप्न और कल्पनाओं से इस धरती को खिलखिला गया वो कौन था जो क्षण क्षम करता चला गया इतनी उम्र हो गई क्या कभी हमने सोचा बस पूजा के नाम पे माला फेर ली पाठ कर लिए और कभी जानना नहीं चाह ये धरती कहाँ से आई और तू कौन है रे कौन तुझे मट्टी के ढेर से मनुष्य बना के लाया और कल क्यों फिर तू एक मुठ्ठी राख में विरोहित हो जाएगा आदित्य वो कौन है मेरा जगत पिता मेरा जन्मदाता वो सूरज कौन है किसकी रोशनी हूं मैं इसने दी रोशनी मेरी आंखों को कि देख सका मैं ये दृश्य ना आदित्य पुनर्दान दृश्य और वो कौन है जो माता और पिता बनते बार बार मुझे भस्मियों से इस दृश्य में लाता है फिर फिर मुझे चित्र बना के खड़ा कर देता है मेरे बूढ़े तन के रात क्यों कर फिर नवजात शिशु बन जाती है वो कौन है जो मुझे बनाता है और दूसरे ऋजा हमने ऋषि ने हमें उत्तर सुझाए थे कहा था अग्निर्वयम प्रथम अश अमृतानाम मनामहे चारु देवसेना से वो अग्नि वो आत्मा वो ब्रह्मज्वाला वो जगत माता ये नवदुर्गाएं ज्योतियां जिनकी हम पूजा करते हैं वे ब्रह्मज्वालाएँ जो हमारे अंतर में प्रज्वलित हैं वे अग्नियां और वो यज्ञ ही तो है जो क्षण क्षणा मेगा आज इस सत्संग से बाहर किसी से जाके पूछो तो वो मम्मी पापा दिखा देगा बूढ़ा बेटा मैंने पैदा किया वो अंधकार नहीं जाएगी हमारी क्योंकि गुरु कल गूंजा नहीं है जीवन में हमारे वे ये फूल खिले नहीं है जिंदगी में हमारे हम सिर्फ झूठ दम्ब और मिथ्याभिमान कीजिए कभी ना जान पाएंगे कि तन का एक रोया नहीं बनाया तो पगले तूने बेटा बेटी कब सिर्फ इस झूठ को इस असत्य को ही जियेंगे हम तमाम उम्र और जीते जीते इतनी आदत खराब हो जाएगी कि फिर जान कर भी वही जियेंगे सुधरना नहीं चाहेंगे। आज ये अवस्था है आज शिक्षा में इन ग्रंथों के न होने के कारण ही तो अंधों की जिंदगी फिर त्राश बन के जीते हैं हम सब लो। अभी लोग अभी लौट के को पूछा ये उंगली बनानी न माँ को आई न पिता को आई न राष्ट्रपति को आई न प्रधानमंत्री को आई ना कोई को ज्ञानी वैज्ञानिक बना पाया फिर मैं कौन हूँ मुझे किसने बनाया केवल कि एक असत्य और झूठ ही तो जीता रहा जीवन भर उलझाएं थीं तो झूठ के लिए और असत्य के लिए और गुरुकुल में मेरा बचपन धुलता है कैसे क्या मैं अंधावन के जीऊंगा आज के तथा कथित समझदार लोगों की तरह जो मानते हैं कि वो बिल्कुल ठीक है सही है और जब पढ़ के आऊंगा इस वेद से तो क्या मैं जात सांप्रदायिकता के भेदभाव में फंसूंगा बोलो धन नहीं फंसाता है धर्म तो हमें प्राणी मात्र से जोड़ता है सीए राम में सब जग यानी सकते हैं मान तो नहीं और ये वेद है वेद ही सनातन धर्म के मूल ग्रंथ हैं यहीं से सनातन प्रगत हुआ है और गुरुकुल में बालक आए हैं या नहीं वो वह यज्ञ संस्कार पहले ऋषि से हमने कराया दूसरे ऋषि से हमने आपको जीवन और यज्ञ का परिचय दिया और तीसरे यज्ञ में तीसरा ऋषि हमको हमारे तक ले आया है और हम गुरुकुल पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं आज खाली एक मंत्र पढ़ लेते हैं गले में डोरी डाल लेते हैं बोले यज्ञों पर भी संस्कार हो गया तब तो बैलों का भी हो गया होगा क्योंकि डोरी तो बैल के भी गले में होती है क्योंकि अर्थ वो भी नहीं जानता अर्थ आप भी नहीं जानते मजाक करते हैं अपने साथ भी अपनी जिंदगी के साथ भी इतना कड़वा मजाक कर लेते हैं आप बड़े महान हैं कि वो कौन था किसने बनाया और ये एक एक क्षण एक एक धड़कन कौन दे रहा मुझे ये सारे दृश्य मेरे सामने खड़े कर रहा है कौन कौन मुझे रोशनी दे रहा कौन सूरज है मेरा किसके कारण देख पाता हूं मैं हमने किस किसने कब कहा पूछा था अपने से किस स्कूल और पाठशाला में पढ़ाया गया था मुझको जैसे गधे के ऊपर बोझ लग जाता है सारे ग्रंथ लाद दो सारी पूजा की सामग्री रख दो तो क्या गधा पुजारी हो गया कि विद्वान हो गया तो हमने भी पूजाओं को पाठ को व्रत और तीर्थ को लादा है जिया नहीं है तो जानते ही नहीं कि तुझिए कहा से सिर्फ लादते रहे सिर्फ लादते रहे और मानते रहिए कि हम बहुत सही कर रहे हैं इससे आगे तो बात कुछ है ही नहीं कहा अग्निवयम प्रथम अश्य अमृता नाम मना कि वो ब्रह्मज्वाला जो हम सब में यज्ञ कुंड प्रज्वलित है वो ब्रह्म अग्निया ही हम सबको उत्पन्न करती है जो दृश्य भौतिक जगत है ये निमित्त जगत है ये नैमितिक धर्म है स्व धर्म, स्व आत्मा ही धर्म है वही लाता है। यदि इस बात को हम बचपन में पढ़ाए होते तो मेरे और तेरों के झूठ कपट ईर्षा द्वेष, लोभ मोह दम्भ की गंदी जिंदगी जीते बिल्कुल तो नहीं जीते आसमान से धुले धुले रहते हैं हम और सूरज की किरणों से चमकते चमकते हम फिर ईषा की तलिख हमारे चेहरों को मोझाती करेंगे और आज भी हम नहीं छोड़ पाते इसे क्यों अब तो वेट भी पड़ रहे हैं भाई तो फिर ये महल छोड़ती क्यों नहीं अरे ना जी पाए ना सही चलो अब जरा झूम के जिया जाए उसमें उसकी मांस बन के जियेगी क्या कोई रस नहीं इसमें मुझे अपने आप कि जो दिन बीते इीत गए आओ वो मुस्कुरा के जियेंगे उसमें बस के और उसको अपने में बसा के जिएंगे और उससे हट के अब बिल्कुल नहीं जिएंगे जब जान लिया है निसंदेह रूप से पहचान लिया है तो अब भूल नहीं पा इतना छोटा सा संकल्प भी हम ले पा रहे हैं और अगर हमारे पास संकल्प ही नहीं है तो हनुमान ही नहीं है जो तो राम की कथा पर क्या प्रयोग क्योंकि तो संकल्प शक्ति ही हनुमान है आत्मा श्री राम हम अभी पूर्व गए तो रचने पर क्या रहे और संकल्प जगाने पे जाता है जब तक हनुमान जी कहा नहीं गया कि तू उड़ सकता है उसमें साहस कहाँ था जब सबने बंदरों ने ऋषियों ने सबने कहा कि हनुमान तो तुमने तो बचपन में सूर्य को निगल लिया था अर्थात अध्यात्म की वो अवस्था है रे संकल्प तेरी कि तू आत्मा को भी संभाले अपने में तो उड़ गए हनुमान और जानकारी जी का तो संकल्प मेरा जगाने पर जागता है नहीं तो मुर्दे सा रहता है क्या हम जगाना चाहेंगे इसे हम पूछें हा? कहा आत्मा ही बनाता है अग्निर वयम प्रथम अस् अमृता नाम मना नहीं वो जो मनोहर नाम है राम कहू तो कृष्ण कहूं तो ब्रह्मा विष्णु महेश कहूं तो वो सब इसी के हैं आत्मा के हैं मेरे नाम तो यही बात हम पिछले चालीस बरस से आपको बता रहे हैं लेकिन आपको भेदभाव और संप्रदायों के गीत ही समझ में आ रहे ये व्यक्ति ही कह रहा है कहा साइया आदित्य वही है हमारा सूरज वो आत्मा ही है हमारा सर्वस्व पुनः दात पित्रम चा दृश्य मातरम च और वही सचराचर को प्रकट करने वाला है इन दृश्यों को उभारने वाला है वही माता पिता है हम में से कोई एक क्षण बनाना नहीं जानता है एक सांस धड़कन नहीं है न मम्मी के पास न बापा पापा के पास वो तो नैमितिक जगत है बर्तनों की भांति हैं हलवाई एक आत्मा है वही सबको बनाता है साँस धड़कन देता है एक ही नाम है आत्मा एक ही गोत्र है आत्मगोत्र एक ही धर्म है आत्मधर्म एक ही जात है आत्मजात यहां ना कोई जात है ना सांप्रदायिकता है ना भेद है ना भाव है असत्य और अज्ञान जगत में भेद है सत्य जगत अभेद है आज वेद खो गए मानवता खो गई पशु आज भी इकट्ठे रह लेते हैं तुम तो एक घर में भी अब नहीं रह क्योंकि वेद गया मानवीय मूल्य गए अब मानवीयता पर भारत का संविधान भी जात और संप्रदाय की मोहर लगा के ही ह्यूमैनिटीज को जानता है ब्रांडेड ह्यूमैनिटीज हैं नहीं तो कोई ह्यूमैनिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है नागरिक को नागरिक नहीं माना है था था। तो किस संप्रदाय का है किस जात का है भारत के संविधान ने और नेता ने वोट बैंक के रूप में तो जाना वेद का खून आदमी का खोना एक जैसा है वेद नहीं लुप्त हुए भाव जीते हैं, कहा सा वही ईश्वर वह आत्मा ही हमारा सब कुछ है और आज की ऋषा भी साथ ही ले लें तो फिर कथा में चले सुखदेव महाराज के कहा अभी आज के अभी ले, ले अभी सभीत ईशानम वाराण सदा भवा भवन भागे कभी कहा कि सदा तुम्हें सम्मुख रहना है देव आत्मा के उस आत्मा सूर्य के अर्थात उसी को जानना है उसी का अनुसरण करना है जो आत्मा किसके से हटा वो सत्य से हटा वो धर्म से हटा वो मानवीयता से हटा अभी तादेव सविता सवितर का सविता हो जाएगा ईशानम व्याणाम भिमान होना, उसी में डूबे रहना उसी में मिले रहना उसी में अपने आप को समाहित किए रहना जो हटा इससे वो कटा ईश्वर से कहा अभिता दे इस सूर्य से आत्मा की ज्योतियों से निज्ञ की रश्मियों से ईशानम जो परमेश्वर है जो सृष्टा है इन्हीं का वरण किए रहना है इन्हीं में व्याप्त रहना है हमको नहीं है इनसे। और जब इन्हीं में व्याप्त रहेंगे तभी तो अभेद रहेंगे जो कट गया इनसे वो बट गया विषया सत्य जगत में सदा भवन और जो नित्य हम संसार को उत्पन्न करने वाली है भागव उत्पत्ति को देने वाली है जन्म को लाने वाली है जीव को लाने वाली है इन्हीं की ज्योतियों में हमें जगमगाते रहना है हमें ऋषय वासनाओं के अंधेरों में अब नहीं जाना है तीसरे ऋषि में है अब भी अगर संकल्प नहीं लेंगे तो कब लेंगे एक ऋषि ही दुर्लभ होता है और हम तो तीसरे ऋषि तक पहुंच गए हैं। कहा अभी सविता ईशान सदा भवन भागम ई महे कि जिससे नित्य हो रहे हैं जो नित्य हम सबको उत्पन्न करने वाला है जो सत्य हमको निरंतर जीवन के क्षण सदा वह भागम ये जो हमको निरंतर जीवन देने वाला है तथा उत्पत्ति में जगमगाने वाला है हमें ऐसे ही आत्मा में ईश्वर में जगमगाते रहना है पहले दिशा में हमने पढ़ा ये संसार क्या है मैं कौन हूं किसने बनाया मुझको कौन लाता मुझे कौन बारंबार मट्टी से इस जीव रूप में उभारता मुझे कौन देता मुझे कल्पनाएं स्वप्न धड़कने और जीवन के क्षण तो दूसरे नीचा में मैंने उत्तर दिया वो तो आत्मा है मेरा बाकी तो निमित जगत है ये निमित्त बनते हैं लाता तो आत्मा ही है और तीसरे में कहा जब वही लाता है तो उसी में बसना है उसी में रहना है उसी ने जीना है। और यही शुभदेव जी महाराज अपनी कथा सुना रहे हैं महाराज परीक्षित को परीक्षित को बता रहे हैं कि सात दिन में नाग दस लेगा परीक्षित को और हमने जाना कि ये जीवन ही परीक्षा है और हम सब परीक्षार्थी हैं और हमें परीक्षित होना है यदि हमारे आत्मा के साथ हमारा जीव स्वभाव बुद्धि विवेक सुखदेव बन गया तो हमें मोक्ष मिलेगा न तो भटकाऊ को हम सब चले जाएंगे मेरा नंगा सुखदेव नंगे निर्वस्त्र है अर्थात वो सत्य जो नंगा है जो कोई बहाना कोई आवरण नहीं धारण करता निर्वस्त्र रहता है तो कहा राजन सत्य को कभी कोई आवरण मत देना इसे सदा नंगा रखना और जब जब सत्य आवरण ले लेता है वो झूठ से भी गंदा हो जाता है पड़ोसी के लिए मैं सत्य बोल सकता हूँ लेकिन मेरे अपनों के विपरीत है तो मैं कैसे बोल सकता हूं पर्दा पड़ते ही सत्य झूठ से भी मैला हो गया खो गया सत्य हो और नितांत नंगा हो उसमें कोई आवरण ना हो तभी आत्मा का दर्शन मिलता है तभी जीव आत्मसन्मुख अर्थात अपने सम्मुख हो पाता है नहीं तो जीता है अंधेरों में और निर्धरतम मौत मरता गहन अंधेरों में खो जाता है जाते हम सब सात दिनों में हम सबको मरना है क्योंकि आठवां दिन ही नहीं होता है सप्ताह के सात ही दिन है और इन्हीं में से किसी दिन हमें भी जाना है सबको जाना है हमें कोई एजारा भर नहीं है कारण एग्जामिनेशन हाल किसी का घर नहीं हो सकता बेडरूम नहीं बन सकता घंटी बजेगी काफी छिना ली जाएगी अपने घर पे जाओ और ये मनुष्य की बोली एग्जामिनेशन इम्तहान की घड़ी चौरासी लाख ,00 योनियों का पाठ्यक्रम है हर योनि आत्मा ही, ही। टीचर बनके हमें पढ़ा के लाया योनि योनि मनुष्य की योनि में वही आत्मा परीक्षक बना है और इम्तहान की घड़ी है प्रश्नों का उत्तर दो ये शरीर की उत्तर पुस्तिका है और परिस्थितियों का प्रश्न पत्र है सवालों के जवाब दो काफी यहीं रखो और जाओ रिजल्ट आएगा काफी चिता की लकड़ियों पर छोड़ के जाओगे शरीर साथ नहीं ले जा सकते पास हो गए मोक्ष है हेलोगे चौरासी लाख अध्याय पढ़ोगे फिर से थोड़े नंबरों से गए हो तो शॉर्ट टर्म एग्जामिनेशन होगा बारह योनियों के बाद मनुष्य की योनी ले लो तो इसीलिए जब घर में लड़का पैदा हुआ तो बारह योनियों का प्रतीक बना मनाया और जब घर ही में मरा तो का इस योनि का प्रतीक एक दिन और जोड़ के इसकी तेरह ही मनाओ फिर फेल हो गया ये हाँ यही तो जीवन है ये एग्जामिनेशन हाल है ये एग्जामिनेशन हाल है देवता है बेटे ये तो एग्जामिनेशन हाल है यहां बेडरूम मत बनाओ यहां बिस्तर मत लगाओ यहां नींद ना आएगी भगा दिए जाओगे प्रश्नों के उत्तर दो अगर है तुम्हारा विवेक नंगा सुखदेव फिर चलो पढ़ने जिंदगी के इन्हीं अध्यायों को चौरासी लाख में चौरासी लाख बाद वो आत्मा ही पढ़ाएगा तुम्हें बन के एक अच्छा शिक्षक और वही आत्मा है एग्जामिनर होगा इस वजह से कि यही वहाँ बैठ के पढ़ाता था यहाँ इम्तहान लेना है सवाल सही करो या गलत करो वो कान नहीं पकड़ोगा क्योंकि आपके विजन है अगर किसी ने तुम्हारा झूठ नहीं पकड़ा है मत समझना कि तुम जी पाए हो जीत गए हो तुम नहीं एक लंबी हार आवागमन में तुम्हारी प्रतीक्षा करो तुमने झूठ किसी को नहीं दिया है तुमने झूठ किसी को नहीं बोला है तुमने अपने भविष्य को गाली देख अपने आपने काम नहीं पकड़ा तो तुमने लगा कि तुम बच गए बचे न सजा हारी आई लेकिन रामायण में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन जी जीव भगवान राम भी कहते हैं गीता है अर्जुन ने कहा कृष्ण ने सभी ग्रंथों में कहा है कि जब भी जीव विधि सं जाता है मानव होता है उसके कोटी ग्रहण के पाप का प्रतक्षण नाश है ये आश्वासन भी है हम सबके पास जो हो गया है वो अभी अदृत शिक्षण हो सकता है लेकिन हम संकल्प को तो खंडित नहीं होने और अपनी ईमानदारी से सुधारण कर लेकिन फिर गलती तो फिर उद्धार नहीं होगा क्योंकि फिर उसका समुख्य नहीं होगा इसलिए निश्चित रूप से अतिशय दयालु हैं अतिशय कृपालु, कृपालो है सबसे गया तो मेरे पापों को भी क्षमा करना चाहते हैं लेकिन क्या मैं चाहता हूं कि मेरे पाप क्षमा हो जाए और मुझे उनका क्षणमुख अपने ही आत्मा का लेना होगा तो भी बेटे ठीक है अभी ये गलते नहीं होती और अभी तुम बे सभी अपने समय में बस के तुम्हें ज्योति बन के तुम्हारे मुस्क्राहक बनके तुम्हारी शांति बन के तुम्हारा अमृत बनते हैं जी है तो कहा यही है शुक्रे अभसर हैं पर से कहानी है हमारी सुंदर हंसा राजा कहते हैं जो गुड़ गांधी हैं भोला सिंह तो अज्ञानी है इंद्री के वशीभूत इंद्रिया में बसता है निर्दया में ही भटकता है तो वो किस प्रकार आत्मा की भी भक्ति हो किस प्रकार हो सकता ये है ये प्रश्न है सुख तो उसके प्रति मैं यहाँ पर वो उस व्यक्ति को कैसे पढ़ सकता है कहा उसी को पाने के लिए ही दूर ला कर सनातन धर्म किसी व्यक्ति पूजा में आस्था नहीं होता है पूजा वे करते हैं जो व्यक्ति किस चीज़ से जाते हैं संप्रदायों में व्यक्ति पूजा भी है फिलहाल गुरु जी फिर गुरु जी ये व्यक्ति पूजा है संप्रदायों के दिन हैं लाखों ऋषि हैं रोक में कोई व्यक्ति पूजा नहीं सब लोग पूजा करते हैं और कुछ तो आराम भगतवासी अर्थात आत्म पूजा में आप आस्था करते हैं न कि व्यक्ति पूजा है अगर आप व्यक्ति पूजक होते तो आप भी मोहम्मद अफ्राइश की तरह किसी व्यक्ति को बच रहे सनातन धर्म आत्मा पूजा में आस्था रखता है और गट वासी आत्मा अर्थात अपने भीतर ईश्वर का भाव हर व्यक्ति है क्योंकि वो नहीं होता तो हम कसर हैं माता पिता को आज भी बनाना नहीं आया वो तो लमित है बनाता तो आत्मा है और क्योंकि आत्मा ही बनाता है आत्मा ही के साथ हम परम शब्द लगाते हैं कि परम धन आत्मा परमात्मा होता है आत्मा को ही वेद हमने ईश्वर कहा है ईशानंद कहा है आत्मा को ही हमने सूर और सविता कहा है तो जब भी आत्मा के साथ ईश्वर के साथ परम लगता है तो परमेश्वर होता है सृष्टि के सूक्ष्म क्षण को सृष्टि के रहस्य को जानने के प्रक्रिया का नाम ही यहाँ मेरा धर्म है कि मैं स्वयं को जानू मेरा धर्म है कि मैं इस जीवन सिख को पिता हर सांस हर भरकर मुझे कोई भूख में ले रहा है ये वो भर मेरा पिता है तो बेटा वही है जो पिता के नक्शे कदम जाए कल मेरी सांसों का मैं भी मनता बन सकू अपने पिता का, का स्वरूप अपने पिता का विस्तण कर सकू इसमें कोई गंध की बात नहीं है बेटा यदि पिता के नक्शे कदम नहीं जाएगा तो अभागा ही तो चल जाएगा हमने यहां धर्म को कोई तो डर या भय से लोभ से या लालच से नहीं बनाया यहां धर्म की कल्पना सनातन धर्म में उसे सत्ता तक पहुंचने की तो राह बनाई है जो मुझे बनाती है और वो मुझे बना रहा है तो मैं उसको जैसा फिर क्यों और जब वो है मेरा सतुच तो मुझे उसी में तो मिलना है उसी के सदृश भी तो होना है उसके रूप को पढ़ना महाराजा यही भगवान की यूजा कथाएं हैं जो गुरु की शिक्षा में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, और आज हम खाली भजन गाते छोड़ते हैं बड़ा धर्म का काम करते हैं भजन गाने के साथ भजन गाना भी होता है भजन जानने के साथ भजन जिया भी जाता जीना भी पड़ता है बाकी दोनों बात जब भक्त भूल जाते हैं उनकी तो पूजा भक्ति ऐसे ही होती है जैसे कोई वस्त्र को, को पहनता है और फिर उतार देता है और जब पूजा और भक्ति को मैं धूने लगता हूँ तो ये पूजा मेरी भूजाओं की भांति होती है इन्हें कोई अलग नहीं कर सकता अपंग पूजा भी अपंगू में ये भाव जिसके जीवन में नहीं आया वो भक्त नहीं गया प्रेरणशील हो सकता है लेकिन भक्त नहीं हो सकता तो कहा राजा जीव के मन और मनोविज्ञान के लेकर के ही मंदिर से चलते हैं पूरे कर चुके हैं कि मंदिर छात्र का ही रूप है बेड़ी चार तनुहा धिंद्र बनने भी अगम उ है कि तो परिखे से जैसा ही सबूतरा है बंदे जैसे बना है और बालक के जैसे वो बैठा है उसके शरीर की जैसा गोल कमरा है उसके सिर के जैसा ही छात्र के सिर के जैसा ही कमरे के ऊपर दुम्बर है और उसके जुड़े के जैसा ही ऊपर हमने कलश बनाया है आत्मा जैसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति है और कहा उस अपनी ही आत्मा को जो शरीर के भीतर विराजमान भी है उसे मूर्ति का सौंदर्य का प्यार का रूप देकर जीव रूपी विराजमान उसी में अर्पित होता है इसी कल्पना को हमने मंदिर में साकार किया है मंदिर इसी की प्रति मूर्ति है ये कोई मूर्ति पूजा नहीं आत्मा पूजा है ये भी आत्मा क्योंकि हम व्यक्ति पूजा में नहीं आज पूजा में विश्वास करते हैं इसीलिए हमारे यहाँ ऋषियों के नाम भी नहीं है नाम भी भावनात्मक है क्योंकि अतीत को जला आया है वो तो ऑटो बायोग्राफी कौन लिखेगा ऋषि की क्योंकि व्यक्ति पूजा सनातन धर्म में होती है जब तक वो सारे अतीत की चिताओं को नहीं जलाता वो अग्निवेश नहीं होता और जिसने अतीत ही जला दिया वो ऑटोबायोग्राफी क्या लिखेगा विदेशों से आई है ऑटोबायोग्राफी हमारे यहाँ आधी काल से केवल आत्मा की पूजा ही होती है ये हम दशा ही अज्ञान हमारी विरासत में बुलाने में मिला है जिसे हम आगे बड़ा झाड़ फोस कर मांझ धोकर अपने पास करते इसी को सब कुछ सुर पूरी जो भक्त सामने बैठा है उसी की आत्मा का सुंदर रूप है ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है इन विचारों को जीवन में उतारने की कैसे जीवन में मैं अपने हाथ को उस आत्मा से साथ जोड़ सकूं जो अदृश्य है जिसके कारण सारे दृश्य हैं, लेकिन हर दृश्य में रहता हुआ भी वो है। हमने हाँ, पढ़ा था ना कि संपूर्ण कार के मोहत माने उत्पन्न करने वाले अब कितने करने और मोहत है और हर तृतीय में हर दृश्य में स्वयं बढ़ जाने वाले सगण देखता है मैं बैठा है, है देख नहीं पाता हूं तो कैसी देखो तो उसी उतारा घन उसी के लिए मंदिर दिखा उसकी सहज मनोविज्ञान और मनोवृत्तियों के अनुरूप भक्त को उसकी अंतर आत्मा से उसका पूरक बनाकर हम जोड़ गए तो बाहर अपूर्ण भी न जुए और बाहर पूर्णता भी ना पूरे इस पूर्ण में पूर्ण हो करके अनंत हो जाए यही याद करके ना पूर पूर पूर्ण मैडम पूर्णा पूर्णाथ पूर्ण मदर चढ़े पूर्ण पूर्ण मांगाए पूर्ण मेवाल वशिष्य क्या था पूर्ण वो भी पूर्ण है पूर्ण अदा वहाँ भी पूर्ण है उसमें से निकाला भी निकला भी सारा संसार वो भी वो पूर्ण है उसमें भाग दिया तो भागिक भी पूर्ण है और वो भी पूर्ण है बताते पूर्ण है क्योंकि तो वो तो हर चित्र है अपूर्ण चित्र को भी नहीं तो गटगटवासी है सर्ववासी कहा उसको भक्त पाए कैसे मेरी मंजिल मुझे उस तक ले जाए कैसे तो कहा उसी के लिए मंदिर और मूर्ति की कल्पना है कल फिर जैसा कबूतरा छात्र को बताया कि तू आत्मा के साथ कैसे जुड़े और आज बुढ़ापे तक आप मूर्ति से नहीं जुड़ते हैं लाठी नहीं है ले जाते हैं ढाल देना फ्लाना है फ्लाना काम करा देना बोले स्वामी जी हमने तो इतनी पूजाएं करी और ये काम नहीं किया मेरी तो तू आई उड़ गई अब इसको छोड़ के उसकी पूजा करूं क्या हैं। ये बागलानी वे भी नहीं जानते हैं कि पूछ से तू अपने को रहा था अपनी ही अंतरात्मा को रहा था तो अपने को रहा था अपने पूरक के रूप में मूर्ति के रूप और पोख लिख डाले और संप्रदाय बना करके कबड्डियों खेल डाले और इतना मेरे जान पाए हाँ ईशावास से उपनिषद यजुर्वेद का चालीसवां अंतिम अध्याय है उसकी अंतिम दिशा में अठारहवीं दिशा में यही तो कहता मैं सत्तरवीं दिखाने कहता हूँ कि जरा उस ज्योति पात्र को कठा संत होता है मे मेरा आराध्य कहता क्योंकि फेज इतना है कि मेरी आँखों से अध्याय नहीं है मैं देख नहीं पा रहा हूँ नारायण ने कहा कि हम ईशावास यजुर्वेद में भी पहुँचे तो ये अध्याय भी पढ़ेंगे हाँ या बीच बीच में अलटते पलटते रहेंगे वेदों को जिससे कि चारों वेड़ों को हम पढ़ सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा सही क्योंकि रेप तो अनंत है अठाह है, है। देखा देखा। तो वो इतना चमक रहा है इतना ज्यादा रोशन है कि मैं उसका रूप नहीं देख तो पा रहा हूँ भीतर भी आया हूँ क्या जरा चौथाते हुए झक्कर को हटा मैं अपने देखा अपने पूरा पर्यटन का, का चेहरा तो देखे अंत में जाना चाहता हूँ है वो मी मैं खुद ही खुद को पुकारता रहा था तुम्हें मूर्ति पूजा नहीं समझ गया संप्रदाय संप्रदाय बन गए जब hmm. तुज रेड नहीं अध्याय में भी पता है लेकिन नहीं ढक्कन देखे तो देखा अरे बोलो ये तो नहीं हूं मुझको भेजता रहा हूं मैं ही मुझको खोजता रहा हूं मैं अपने ही अपूर्णताओं का पूरक अपने में ही पाता रहा हूँ अरे ब्रह्म ज्वालाओ प्रज्वलित हो जाओ ये शरीर भस्व सात हो जाए और मेरा अनंत वास हो जाए सोहन So so तो so so so so राजा ये मंदिर ये मूर्ति तुम्हारी ही तस्वीर है, है। तुम्हारा तुम्हारी अपूर्णताओं को कमियों को दूर करने का एक बड़ा ही समुन्नत मार्ग है अज्ञानी जन इसे अंधता के रूप में धारण करते हैं ज्ञानी जन इसी से अनंत की राह हाल जो नहीं समझ पाते हैं वो केवल भोले अज्ञान को ही भजा करते हैं लड्डू दे देना ये काम कर देना अज्ञानी जन जानते हैं ये तो मोक्ष का खुला द्वार है ये मूर्त और मंदिर नहीं मिल रहा है सुंदर मनोहर रूप अपने आराध्य को मूर्ति में जीता होना है और उस मूर्ख में जब धूप से जीने लगता हूँ उस रूप में तो वो रूप मुझद और मैं उसमें एक विकलित हो जाते हैं जैसे क्रोध में चेहरा भयानक होता है भय में डरा हुआ होता है शर्मिंदगी में उजड़ा हुआ सिकुड़ा हुआ होता है तो जब जब मनोरण रूप में मूर्ति में मेरा जितना जितना मन बसता जाता है मेरा शरीर मेरे विचार यहां तक के नए नक्शे मूर्ति में फूलते तो चले जाते चेहरा तो, तो दर्पण है उसके भीतर का दर्शन कराने का तू तो व्यक्ति कैसा है उसके विचार कैसे हैं चेहरा देख लो अपने आप समझ में तो क्यों क्योंकि विचार ही चेहरे पर स्वभाव ही चेहरे पर परिलक्षित होता है आप लाख अपने गीत गाओ लेकिन अगर चेहरे पे आराध्य का रूप नहीं आया है तो भक्ति स्वांग नहीं है तो फिर क्या है गां का लड़का जब किसी किसी फिल्म नजीरों पर खिड़ा हो जाता है आसक्त हो जाता है तो वो बाल भी वैसे ही बनवाने लगता है कपड़े भी वैसे ही सिलवा लेता है डायलाग भी वैसे बोलने लगता है चाल में भी उसके फर्क आ जाता तो देखने वाले हंसते हैं बोले उसकी नकल कर रहा है फलाने जीरो का लगता है, हो तो से लड़के की नजर नजर ही नहीं होती रात मेरे रूप में बस गया होता और मैं भक्ति करके सह सकता हूँ क्योंकि मैं लेरों की भक्ति कर रहा मैं विषयों की भक्ति कर रहा मैं दम्भ की भक्ति कर रहा मैं सौ जगह तो उस है ना आसक्तियों की विषयों की भक्ति कर रहा हूँ मैं राम का भक्त कैसे हो सकता और इनको नहीं छोड़ना चाहता पूजा भले ही है तो मैं भक्त किसता हम सब पूछे अपने और जब मैं अपने से प्रश्न करने लगूंगा तो ये सवाल मुझे और और और लगेंगे मेरा मेरा जाएगा और जब तक मैं अपने और मैं अपने झूठ कपट को कब कैसे होगा राजन हमारी इसी भक्ति को पूर्णता देने के लिए स्वयं परमेश्वर भी धरघट आत्मा की बीना कथाओं में उभरता है बच्चों को उनको उनकी आत्मा के प्रति आसक्त करनी चाहिए किसी को कहा कि अगर कोई अशक्त व्यक्ति है विशेषक व्यक्ति है उसका उसको स्वामी जी उसकी आसक्ति को कैसे छुड़ाओगे हमने कहा उसे महाअस करा देंगे बोले तो फिर वो छूटेगा कैसे हमने कहा उसको हम मूर्ति में आसक्त कर देंगे तो विषयों में सहज भी अनाशक्त हो जाए ये मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया जो बसेगा राम वो विषयों से छूट गया और जो बसेगा विषयों में वो भले भूल ना पाएगा राम उसको बच कभी नहीं होगा यही तो मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है साइंस यही तो विज्ञान तो है एक व्यक्ति को पकड़ के लेना है हमारे पास कहें स्वामी जी शराबी और शराब हो पीता है और जब जाए उसे कहते हैं शराब मत पियो मत पियो तो ये और ज्यादा पीने लगता है तमने तो कहा भाई तुम शराब पीते हो ये बात समझ में आई लेकिन तो यह सब कहते हैं शराब मत पीओ मत पियो तो तुम और ज्यादा क्यों पीने लगते हो कहे जी बार बार इस शराब का नाम लेते हैं मेरी तलब लग जाती <laughs> हाँ तुम तो विख्या शक्तियों से बचने का ठीक तरीका है राना शक्ति बता ले राम पिया ने बचा भक्त हो तो जाएगा श्री राम का और भीज बहुत बहुत बहुत है जो कृष्ण को भक्त रहने और वा, श्रम वासुदेव उनके साथ महाभारत युद्ध में रहने में उनके कृष्ण की कथा सुनना चाहता कथा राजा मैं तुम्हें कृष्ण भक्ति की दूंगा हूं क्योंकि कृष्ण भक्ति सारे पापों को भस्म करने वाले और मोक्ष को देने वाले राजन धरती पर पाप अनुचार बढ़ जाता है कैसे बढ़ जाता है इंग्रेश का काम मिला मुझे शैतान है शैतान समझते हैं सबको सता है सब तो शैता मुझे शैतान मिला और मैंने शैतान से कहा देखा कि वो आँख मुँह छिपाया और भाग रहा है मैंने कहा भाई शैतान तू तो शैतान और फिर शर्मिंदा दे ये दो गुना मेरे साथ कैसे जुड़े गए शैतान और शर्मिंदा मैं छिपा के तो भाग जो रहा अरे वो तू तो चला गया लोगों को तो तो दान कैसे ये तो परीक्षा क्या भाई मुझको स्वामी जी अब तुम्हें बहुत शर्मिंदा हूं ये धरती पर मेरा काम बाकी नहीं है पीड़ाएं लाता हूँ मैं विषम परिस्थितियां लाता हूँ जिससे आदमी की परीक्षा हो हा? लेकिन अब तो ये खुद ही शत्रु बन अपनी उम्र हाथ पैर सब चिंता ईशा देखिए खुद चबा रहा है तो मेरा काम रहा मैं कहा जा रहा हूं आज भी अपने लिए ही एक पाप का तार बनते रह गया है तुम था था है बात समझ में आती है लेकिन तुम अपने ही शत्रु बन चिंता में हिंसा में देश में लोग में मोह असक्ति झूठ और कपट में जीवन के एक एक क्षण को अपने अनष्ट करने लगो अपने इतने दुर्दार्थ शत्रु तुम बन जाओ तो धरती भी तो कर आ जाएगी धरती में बैठा भी तो का ये मेला उससे भी तो नहीं सही जाएगी क्या आज दूसरों को के साथ तो दुर्व्यवहार दुर्दान कर्म करता हुआ है तो ये अपना ही शत्रु बन बैठा हर सांस क्षण आत्मा दे रहा प्रभु तो प्रसाद है ये जीवन का एक शिक्षण और उसे तुम ईशा में देश में लोग आशक्ति और पाप में जी रहे हो तो तुम ईश्वर को हर सांस गालियां ही तो दे रहे हो कि में भर गई समय हमें ये और पूरा जुड़ गया और आप तुमको सांस देने वाला लज्जित हो गया मैं माता कर रहा है राजा जब अमृता का चारण निष्कार हो जाता है धन पर प्रसाद का भाव बढ़ने लगता है एक रावण को मारने के लिए राम जन्म नहीं देते तो तू इच्छा करें महाविष्णु तो पैदा ही अथवा सुधर जाएगा जा जा जा अथवा उनकी इच्छा से लेते रहेंगे राण पैदा हो जाता है तुम तो बताओ कि करें तो क्या करेंगे भाता ईश्वर भी क्या करे जब तुम जन रहेत्र बात एक है। राम जो अपने वाला राणा बन गया है दस मान दस मोह बनाए अथ में भागा वो दस मह वाला रावण जी बताया और उस तो रावण को दाम है किजारी है रावण के पास भी सुन है उन्हें भी पूजन कर ले। तो कहीं मेरे सिद्धेव जब अपने ही बनाए उसके फिलौने अपने को ही भारी हो जाए और धरती का भार बढ़ जाए तो परमेश्वर को भी दिलाएगा लेना नहीं नहीं और हम पूछें कि अपने अपने साथ साथ क्या क्या कर रहे हैं? भूल जाओ, वो सारा दुख दुख में चिंता में ईशा में वेद में लोभ में क्रोध में कपट में बदब में जो गया उस सारे दिन का हर क्षण दिया तो प्रभु ने था। ज्जित परमेश्वर हो गया तुम्हें जीवन का प्रकाश देते बता होता है कि उसका तुम भार बने हो क्या मृत्यु तुम्हें ईश्वर भी बचुच्च प्रकाश बैठते हुए जीव को दोबारा भीतर की देने के लिए महाविष्णु को लीला का धारण करना चाहता एक कंश तो को मारने के लिए जब हनुमान कंश बन जाए तो गोबिंद बताओ अपने ही बनाओ लोगों को कैसे मिटाए सुधारने के लिए महाराण का आनंद बनेगा की कथाएं जीवन की अमृत कथाएं हैं क्या उनके की बात है ये पूरे भ्रमण भूषण बने हुए हैं न कोरा इतिहास है अज्ञात जन उसे नाना भावों रूपों में देखते हैं जहन जिन जानते हैं कि अतिश्रद्धालो अतिश्रद्धालय उस परम पिथा परमेश्वर ने मेरे आत्मस बताई दे रहा है उन विचारों ने सबने बचाया कृपा करके बाहर भी प्रवेश हुआ है मुझे अंतर नहीं करने के मुझे मैजा बनाने के अपना जाऊं तो मैं ईश्वर का भी क्या बन पाऊंगा और सभी सबों की बात करते हैं और देखो आज करवा चौथ है आज के दर्शक लोग ये पूजा है